1D. Key phrases. Namaskar. Namaste. क्या हाल है आप कैसे हैं मैं अच्छा हूं आपका नाम क्या है मेरा नाम है जी हाँ जी अच्छा धन्यवाद माफ कीजिए फिर मिलेंगे मुझे जल्दी है आपसे मिलकर खुशी हुई